दोस्तों, अगर तुमने ये सफर दिल से सुनाए, तो अब एक चीज तुम्हें फील हो रही होगी, कि पीस कोई नई चीज नहीं थी, जिसे तुम्हें ढूंढना था। वो तो पहले से तुम्हारे अंदर थी, बस तुम्हारा ध्यान बाहर के नोइज़ में उलझा हुआ था। माइकल सिंगर कहते हैं, "You are not a person experiencing the world, you are the awareness experiencing it।" मतलब तुम वो नहीं ज तुम वो हो जो ऑब्जर्व करता है और जैसे ही तुम ये समझ जाते हो ज़िंदगी एकदम से हल्के रंग में आने लगती है सोच के देखो हमने पहले चैप्टर्स में क्या सीखा पहला लेसन तुम अपने दिमाग नहीं हो तुम वो हो जो उसकी बकबक -बक सुन रहा है दूसरा लेसन ये इन्नर वॉइस कोई एनिमी नहीं बस एक हाइपरएक्टि� तीसरा, letting go ही real control है। जिंदगी तब flow करती है जब तुम उसे force करना छोड़ते हो। और चौथा, दिल तब तक बंद रहता है जब तक तुम pain से डरते हो। जब तुम उसे feel करने लगते हो, वो pain energy बन जाता है। और पांचवा, release करना ही healing है। जब तुम resist करना छोड़ देते हो, तो हर experience तुम्हें free कर देता है। और इन सबके बीच एक ही truth छुप 信者は、人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人の人間の人間の人間の人間のの人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人人間の人間のの人間の人間の人間の人間の人の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人 जब तुम्हें हर दुख, हर फियर, हर अनसर्टिनिटी एक टीचर लगने लगती है, एक रिमाइंडर कि मैं अब भी जिंदा हूँ और मैं हर वेव को फील कर सकता हूँ बिना डूबे। इस किताब का सबसे खूबसूरत मोमेंट वो होता है जब तुम समझ जाते हो कि साइलेंस बोरिंग नहीं, साइलेंस पावरफुल है। वो साइलेंस जिसमें � और जब तुम्हारा अंदर clear हो जाता है, तो हर चीज, relationships, work, creativity, सब naturally flow करने लगती हैं। तुम react नहीं करते, तुम respond करते हो, awareness के साथ। सिंगर कहते हैं, the day you stop running from yourself, you'll realize you were never trapped. सोच लो भाई, अगर तुम अंदर के voice से दोस्ती कर लो, अंदर के pain को release कर � तो दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं लगती, वो बस एक स्टेज बन जाती है, और तुम्हें काम कॉन्फिडेंट परफॉर्मर, जो हर सीन में प्रेजेंस के साथ जीता है, यही है दी अनटेथर्ड सोल का एसेंस। फ्रीडम कोई चीज नहीं जो मिलेगी, ये तो वो चीज है जो तब दिखती है जब तुम पकड़ना, कंट्रोल करना और रिजि� मैं वो नहीं हूं जो ये सब सोच रहा हूं। मैं वो हूं जो सुन रहा हूं। और उस एक लाइन के साथ तुम्हारा सोल फिर से अनटेथर्ड हो जाता है। Free, still और alive। ये थी The Untethered Soul, Michael Leisinger। एक किताब जो शोर के बीच सुकून ढूंढना नहीं, बल्कि अंदर के शोर से निकलकर सुकून तक पहुंचना सिखाती है। अब सवाल ये नहीं ह アブサバーリエヘケトムコーンホ جب ジャブサブコチバダルビ ج ジャイ。